तस्वीरों में बरगी देवी की जिंदगी बरगी देवी के परिवार को पानी के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है उनके जीवन की एक चलक। मेरा नाम बरगी देवी है। मेरी उम्र 64 साल है मैं राजस्थान के किशनगढ़ जिले के एक गांव में रहती हूँ हमारा परिवार काफी बड़ा है मेरे परिवार में मेरे पति उनके भाई और उनकी पत्नी रहते हैं तीन बेटे और उनकी दो बिन ब्याही बेटिया और पांच पोता पोती हैं हम पेशे से किसान हैं लेकिन बारिश कभी कभार ही होती है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है दिन की शुरुआत हमारा दिन काफी जल्दी शुरू हो जाता है हम गर्मियों के मौसम में तो करीब साढ़े चार बजे उठ जाते हैं और सर्दियों में उसके एक घंटे बाद यानी करीब साढ़े पाँच बजे क्योंकि बहुत सुबह काफी अंधेरा रहता है औरत और मर्दों के बीच काम लगभग बराबर का बटा हुआ है लेकिन मेरे दो बेटे मार्बल फैक्ट्री में काम करते हैं इसलिए हम औरतों को लगभग सभी काम करने पड़ते हैं। दूध निकालना परिवार की एक बेटी सुबह भैंस का दूध निकालने से दिन की शुरुआत करती है हमारे पास कई भैंसे हैं और भैंस बहुत अच्छा जानवर है हम गाय नहीं पाल सकते क्योंकि वे बहुत नाजुक होती हैं और सूखे में जीवित नहीं रह सकती हम भैंसों को दूध के अलावा अपनी गाड़िया खींचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं दूध बेचकर हमें कुछ आमदनी हो जाती है और यह परिवार की आय का एक मुख्य स्रोत है फसल की बर्बादी यहाँ मैं बाजरे के सूखे हुए पत्ते इकट्ठा कर रही हूं यह साल खेती के लिए बहुत बुरा रहा है और हमारी ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई है हर साल एक ही कारण रहता है पानी की कमी साल दर साल बहुत मामूली बारिश हुई है और जमीन से भी पानी नहीं निकल पाता है कुओं में भी पानी नहीं है सूखी जमीन का हाल यह है हमारी सूखी जमीन का हाल बिल्कुल सख्त और धूल भरा भला इस जमीन में क्या उग सकता है हालांकि हमारा पेशा खेती बाड़ी ही रहा है फिर भी मेरे बेटे खेती के अलावा कोई और धंधा करने की सोच रहे हैं वे फैक्ट्रियों या शहर में नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको देहात में भविष्य नहीं दिखाई देता पानी की कमी हम जब खेतों में काम करते हैं तो मेरी देवरानी को पास के गांव में नल से पानी लाने के लिए पांच मील का सफर तय करना पड़ता है उस नल पर हमेशा ही लंबी लाइन रहती है और कभी कभी तो पानी के लिए लड़ाई भी हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से परिवार अपने बच्चों को पानी भरने के लिए भेजते हैं कुछ परिवारों का मानना है कि बच्चों को स्कूल भेजने से बेहतर यह है कि वे किसी न किसी रूप में परिवार का सहारा बनें। पानी की कीमत कभी कभी तो हमें पानी खरीदना पड़ता है इस तरह के टैंक हमारे खेतों में आ जाते हैं हम अपनी जमीन का कोई छोटा सा हिस्सा सींचने के लिए पानी खरीदते हैं और यहाँ तक कि नहाने और साफ सफाई के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है यह बहुत महंगा सौदा है करीब 500 लीटर पानी हासिल करने के लिए हमें सौ रुपए तक देने पड़ते हैं। राहत के कुछ दिन भर की व्यस्तता और थकान के बाद शाम को मैं अपने पोते सोनू के साथ कुछ समय बिताना पसंद करती हूँ मुझे उसके भविष्य की चिंता है वह किसान नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कोई भविष्य नहीं है मेरे ख्याल से हमारी आने वाली पीढ़ी को इतना भी पानी नहीं मिल सकेगा जितना हमें मिल जाता है सोनू स्कूल जाता है और मुझे आशा है कि उसे शहर में कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूंगी लेकिन यह उसके भले के लिए ही होगा